और फिर सीला ब्रह्म के को जानने का का जिन लोगों है वे क्या कहलाएंगे ये, ये नहीं ब्रह्म तो में ब्रह्मत धर्म रहेगा ब्रह्म में क्या धर्म रहेगा ब्रह्मत धर्म रहेगा उसका जो यथार्थ रूप है ना जैसे वो ज्ञान रूप है क्या है ऐसा वो ज्ञान रूप है आनंद रूप है अचित से अचेतन से भिन्न है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 घटा दी जड़ है परिचिन पदार्थो तो से व्यावृत्ति करने के लिए यथार्थ रूप जैसा वेदांत रहता है ना वैसा धर्म नहीं ना। ना ना ना अब देखो ये हो गया मोमुफी लग गया पहले का ये लोग को एक बार देख लो असता भावान विद्य थे असत्य क्या पदार्थ का भाव नहीं होता है या अविद्यमान पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है या विद्यमान पदार्थ की विद्यमानता नहीं होती है अविद्यमान पदार्थ का अस्तित्व नहीं होता है विद्यमान कौन सी उनका भाव नहीं होता है कारण सही सीट उष्णादी समझिए ना और क्या है सता अभावाना विद्य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 तीनों कालों में रहने वाला जो पदार्थ क्या तो तो तो है सत्य है बुद्धि तो एक वृत्ति है वृत्ति कभी रह सकती है नहीं भी रह सकती दोनों बातें हैं लेकिन जो सदबुद्धि का भी विचार नहीं होता इसका मतलब जब बुद्धि होगी कोई तो सद अवश्य रहेगी हो होगी सदबुद्धि का विचार नहीं होता है मतलब जब भी बुद्धि होगी तो सत अवश्य होगी हमेशा बुद्धि होती रहेगी मतलब नहीं है जब होगी तो सतबुद्धि अवश्य जब कोई भी बुद्धि होगी तो सदबुद्धि अवश्य होगी उसमें यह मतलब है वहाँ तो सदबुद्धि और सत अलग है सदबुद्धि न होने से जब भी बुद्धि कोई होगी सदबुद्धि अवश्य होगी इसलिए सत्य का अभाव नहीं कह सकते तात्पर्य है तो सत्य का सत्य उसका अभाव नहीं होता मतलब विद्यमान अथवा अस्तित्व तो अभावर् अविद्यमान अथवा अनस्तित्व भी कह सकते है अस्तित्व अभाव आगे क्या है उभयो अपी दृष्ट अंत तत्वदर्शी भी अन्यो वह अंतर दृष्टा तत्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी निर्णय जाना गया है तत्त्वदर्शियों के द्वारा इन दोनों का भी अंतर निर्णय इन दोनों का निर्णय जाना गया है किसका असर असर आत्मा और अनात्मा का है सद कौन है आपका आत्मा और असद कौन है अनात्मा की इस प्रकार तत्वदर्शियों के द्वारा सत और सत इन दोनों का निर्णय जाना गया है तत्वदर्शी का बताया कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले अब देखना यहाँ पर तू दृष्टि का आश्रय लेकर के या तत्वदर्शनियों के विचार का आश्रय लेकर के दृष्टि का विचार या मिधि तू भी तत्वदर्शनियों के विचार का आश्रय लेकर शोकम या मोहम्मद शोक और मोह को छोड़ करके अच्छा किसी किसी पुस्तक में जैसा पाठ है वैसा मैं पढ़े पढ़े देता हूँ बाद में बताऊंगा कि शीत उष्णाधीन तिथिक्षस्व शीत उष्णादी को सहन करो इसमें इतना ही पाठ है इस पुस्तक में और इसमें ज्यादा है गीता प्रेस वाली में तो उसको लगाए देते हैं इसमें पाठ है। एक कौन सा श्लोक है सोलह हाँ हाँ इसमें शोकम ओभम चातत्व शीत उष्षणाधीन तिथिक्षस्व प्रतिष्ठस्व इतना ही पाठ है इसमें शोक मोह को छोड़ करके शीत उष्णादी को सहन करो अब ज्यादा पाठ है तो ज्यादा पाठ कैसे लगाएंगे देखो फिर तो ऐसा लगाइए कि तुम भी तत्व के विचार का आश्रय लेकर के और को अपंक्ति जैसे लगेगी वो देखना अयम विकार असत एव यह विकार असत ही है कौन शीत उष्णादी है यह विकार असत ही है तथा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 शीतोष्णादी द्वंदा नियत तथा अनियत शीत सुनादी द्वंदों को सहन कर नियत और अनियत शीत उष्ण आदि से क्या लेना सुख दुख इसमें नियत कौन है आ, अनियत आ, नियत अनियत कौन है हाँ नियत तथा नियता अनियत रूपाणी नियत तथा अनियत रूप नियत तथा अनियत रूप का मतलब नियत और अनियत नियत तथा अनियत रूप शीत उष्णादी द्वंद्व को सहन करो अन्य लग गया देखो फिर एक बार तू भी तत्व दर्शियों के विचार से लेकर शोकम चम होगा मित्वा शोक और मोह को छोड़कर यम विकार असत हो यह विकार असत है और मरीची जल की तरह मिथ्या प्रतीत होता है इति निश्चित ऐसा मन में निश्चय करके नियता अनियत रूपाणी शीतोषणी द्वंद तथा अनियत शीत नियत उष्णादी द्वंदों को सहन कर लग गई सुनती धुनदानी के साथ बिकारा तो होगा क्यों धुनदानी बहु ना? और विकारया क्या एक बिछनाथ है तो इसलिए हो सकता है हाँ। समान भी भक्ति वाले पदों का एक साथ करना पड़ता है बिकारा आया मसात ये सब समान है ना तो इनका एक साथी तो नियानी धुनदानी ये सभी थे. वो एक विश्व थे था विकारा साथ वचन देता है ये बहुत वचना है अलग अलग अन्व्य किया गया समझ गए एक व्यक्ति वाले पदों का एक साथ अन्वय नहीं करना अन्वय का क्रम भी मालूम होना चाहिए चले किम पुनः किम हुआ क्या है पुनः वह क्या है यदा यदा एव सद एव एक मिनट जो सर्व एव दो आया है ना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 अच्छा अभी क्या है क्या औिका है ये हाँ ये पार्ट यह अच्छा लगाता है इसमें दो बार नहीं किया इस पुस्तक का पार्ट अच्छा है ये ये बहुत बढ़िया पुस्तक है तो ए, एक बार से अच्छा लगता है ये पुना हुआ क्या है जो सर्वदा सर रहता है एक बार काम में एक बार ये होने से ग्रंथ अच्छा लग जाता है अब दो बार में देखो फिर कोशिश करते हैं एक बार हो होना ये तो कैसे लगेगा पुनः पुनः हुआ क्या है यह सर्वदा सदी जो सर्वदा सद रहता है जो सर्वदा हाँ सद रहता है मतलब विद्यमान ही रहता है अब दो बार योग है तो देखो प्रयास कीजिए पुनः हुआ क्या है जो सद है और सर्वदा रहता ही है जो सद है और सर्वदा चलो कैलाश की पुस्तक में दो बार वो रखा है हाँ वो तो मल्लेश्वर के जमाने में प्रकाशित हुआ इनके समय प्रकाशित होगा तो पार्ट अच्छा हो सकता है वो तो बहुत भी नहीं दे अच्छा पाते तो प्रकाशन में उतनी रुचि नहीं है इनकी रुचि अध्यापन में ज्यादा है पढ़ाने में इनका समर्पण है उनका तो प्रकाशन में भी था कैलाश में पहले कुछ प्रकाशन नहीं होता था उन्होंने उनका बहुत समर्थ था इनका पढ़ने में ज्यादा है इनका ध्यान देखो पढ़ो इतना बांच को था सब तो तेरा सब हो गया है जल्दी पढ़ो भावो प्रमाणो च विकारः निप्यम वस्तु संभव तो जो ही है और तीनों कालों में रहता है ऐसा करने पर तो है मतलब है कि तीनों कालों में या जो सत है और सदा रहता है सदा मतलब तीनों कालों में तो जो है और तीनों कालों में रहता है ऐसा अर्थ करना ठीक है क्या फुक्ति होती है ना तो अर्थ ऐसा करना चाहिए जो सत्य है अर्थात सर्वदा रहता ही है जो सत्य है अर्थात आ, औ, और और शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है क्योंकि तो सच ही है अर्थात सर्वदा रहता ही है एक बार बताया था ना यहाँ का अनुवाद अनुवादी कर्म प्रयोग याद है आपको इस, वो अनुवाद गलत था याद दिलाई छुट्टी में एक पत्र लिखूंगा गीता प्रेस को ये वो गलत अनुवाद है उनका ये था न कर्मणी वहाँ कर्म में कर्म और फल निवृत्त होने पर यह कहा था, था वो, वो अनुवाद गलत है और समझ नहीं सका तो कर्मणि क्या कर्म, कर्म प्रयोजन निवृत्त है ऐसा है कर्म और के क्या, क्या है कर्म का प्रयोजन निवृत्त होने पर गलत ये छुट्टी में याद दिलाने कत लिखूंगा गलत है ध्यान देना आगे इसको पढ़िए अविनाशी तुत सर्विनाशम से नती बताइए अविनाशी तुत विधि एन सर्वम इदम तथम एन इधम सर्वम तथम जिससे यह सब व्याप्त है प्रतम कर्थ व्याप्तम एन कर्थ जिससे इदम सर्वम तथम यह सब व्याप्त है तत्तु अविनाशी विदि तद विधि तद तत्तु अविनाशी विद्धि उसे तो अविनाशी जानो उसे तो अविनाशी जानो किसे अविनाशी जानो जिससे सब कुछ व्याप्त है, है। अच्छा अब इसको घटाइये अविनाशी कार्य किया है ना विनष कुम शीलम इति अविनाशी ठीक है विनष कुंभ अस्ति अश इति विनाशी और विनाशी अविनाशी लग गया नीलम अस्ति थी अविनाशी कि विनष्ट न होना इसका स्वभाव है विनष्ट न होना इसका इसलिए यह आत्मा अविनाशी कहलाता है तू लगाया है ना तो तू शब्द क्यों है तू शब्द असत पदार्थों से तू शब्द असत पदार्थ ऐसी व्यावृति करने के लिए है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 भेद बताने के लिए कौन तो से शब्द है हाँ तू शब्द कुछ भेद बताने के लिए या कुछ विलक्षणता बताने के लिए रहता है किन शब्द अब देखना तर विद्धी। विद्धी कर से विजानी ही विद्धि का क्या अर्थ है बीजानी तो किसे जाने उसे जानो किसे जानो तो किम किसे किसे जाने एम सर्वम इदम इदम से क्या लेना है जगत तथम का अर्थ व्याप्तम तथम का क्या अर्थ है अब इसको समझाते है जो एम था ना तो इन से लिया है सदाख्यन ब्रह्मा एन से क्या लिया है की सद नाम वाले ब्रह्म से सद नाम वाले या सत शब्द के वाच्य ब्रह्म से सद नाम वाले ब्रह्म से साकाशम है ना साकाशम करते आकाशिन सहितम आकाश के सहित कौन जगत आकाश के सहित कौन जगत अभी आप ऐसा समझना पले चार दृष्टा से देख लेना आकाशन यू घटा देगा जिस प्रकार आकाश से घटा भी व्याप्त होते हैं घट पट दंड जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह क्या है यत्र धूमा तथ तत्र जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ क्या है है। तो यत्र घटा दिया तत्र तत्र आकाशम यथत्र घटा दिया तथ तत्र जहाँ जहाँ घट है वहाँ जगह से आए। घट आदि आदि है पट दंड सब लेना तो व्यापक कौन हो गया और घटादी क्या हो जा रहे हैं। जो आदि अधिक स्थान में रहता है उसे क्या कहते हैं अल्प स्थान में रहता है उसे कहते हैं व्याप्त कहते हैं तो अब यहाँ पर आप ऐसा समझना जिस प्रकार आकाश से घटादी व्याप्त होते हैं, उसी प्रकार सर नामक ब्रह्म से एन सदाख्यन ब्रह्मणा इनसे क्या लेना है सदाख्यन की सर सद नाम सर नाम वाले ब्रह्म से आकाशम इधम सर्वम जब जगत तथम तथम करके व्याप्तम कि आकाश के सहित यह संपूर्ण जगत व्याप्त है आकाश तो के सहित यह संपूर्ण जगत किससे व्याप्त है व्याप्त क्या हो गया ऐसा आकाश के सहित हाँ मतलब जो दृश्य जगत है तो आकाश के सहित लेना आकाश उठोड़ना नहीं आकाश के सहित जगह आकाश के सहित जगत जहाँ जहाँ है तो सब जगह क्या है ब्रह्म है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 इन जगत एम सर्वम इदम इनसे क्या लिखा है लिया है सदाखीण ब्रह्मणा और जगत से कैसा लेना है साकाशम जगत साकाशन में जगत ठीक है इसको कैसे समझे तो ऐसा है ना कि सर जिस एम से लेना है ना कि जिस ऐसा समझना कि सर नामक ब्रह्म से आकाश सहित या संपूर्ण जगत उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार आकाश से घटाधी व्याप्त होते हैं लग गया यद पे लेके हैं तो ऐसा कह सकते हैं जिस प्रकार आकाश से घटादी व्याप्त होते हैं उसी प्रकार है सद नाम वाले ब्रह्म से आकाश सहित संपूर्ण जगत व्याप्त है? है हो गया हाँ ये विचार करना चाहिए सब जगत से व्याप्त है अब ध्यान देना पंक्ति लगी ये निगम सर्वम प्रथम जिससे या जिससे ये निकार है जिस सद ब्रह्म के द्वारा या जिस सद ब्रह्म ऐसी आकाश के सहित या संपूर्ण जगत व्याप्त है तथा अविनाशी विद्यु उसे अविनाशी जानो उसे कैसे जानो अविनाशी हाँ अविनाशी किस किसे जानो हाँ ब्रह्म को जिसे लिया है ना जिससे व्याप्त है उसको अविनाशी जानो तो व्यापक तत्व तो कैसा है अविनाशी है यहाँ पर आगे देख ना कश्य अस्य अस्वयस से विनाशम कर न रती कश्य अस्य अभ्यस्य विनाशम कर्तु न रती कोई इस विकार रहित सत्य अव्य का है विकार रही तस् कोई इस विकार या कोई इस आत्मा का विनाशम कर विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता है या विनाश नहीं कर सकता है कोई इस आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है समझो इसको यहाँ विनाशम का अर्थ किया है अदर्शनम अदर्शनम का अर्थ हो गया अभावम्मीशम का क्या अर्थ अदर्शनम और अदर्शनम अभावम अव्य देखना अव्यय का अर्थ समझाते हैं नैत इति अव्यम अव्यय का क्या अर्थ है जैसा मैं पढ़ रहा हूँ शब्दों पर इति नव्यम जैसा मैं पढ़ रहा हूँ देखू नव्ययम इसका अर्थ है कि ने अव्ययम और फिर तस्थी में क्या बनेगा अवयस से नैत अव्ययम और तस्थी में क्या होगा अव्य से का अर्थ न ना वेर्थ है उपचय उपचेय ना याथ है यू याती। है उपचय और फिर लगा देंगे ना ना वेती का क्या अर्थ हो गया उपचय उपचार ना या उस कर से घटता बढ़ता नहीं है उपचय कर्त होता है बढ़ना अपचय का क्या होता है घटना घटना बढ़ना समझते हैं? जो कम घटता बढ़ता नहीं है मतलब ना कम ज्यादा नहीं होता है जो घटता उपचय और अपचय को प्राप्त नहीं होता है अर्थात घटता बढ़ता नहीं है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 न एतरे सदाख्यम ब्रह्म स्वयं रूपेणे व्यचरती निर्वय देवे न उत है क्या तो क्यों ब्रह्म को अव्य कहा गया है अव्यार अव्यार ना अव्य का क्या अर्थ है ने यहाँ पर व्य विचरती हो व्यचरती का प्रसंगानुसार अर्थ है विक्रियति क्या थे है यहाँ पर विक्रिय थे यह सर नामक ब्रह्म अपने, अपने रूप से बेटी उसका अर्थ विक्रिय सर नामक ब्रह्म में अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं करता है अपने रूप से विकार को प्राप्त इसे देह अपने रूप से विकार को प्राप्त करता है दे पहले वो बच्चे इतने बड़े होते विकार होते चले जाते और मोटे हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे और जो वार्धक का आएगा तब होने लगेगा शरीर का पहले उपसे होता है फिर क्या होता है अवश्य होने लगेंगे धाति में शरीर की सूख जाएंगी हड्डी हो जाएगी तो ये क्या है दे में क्या दे का क्या होता है विकार क्यों विकार होता है क्योंकि दे कैसा है सावयोग है, कैसा है? तो आत्मा का विकार हो सकता है क्योंकि आत्मा तो ऐसा है हाँ अवयोग होता है भाग ये है ना ये तो भाग है ना ये हाथ करिए लगाना ऐसा लगाना की जैसे ऐसा दे आदि बात है ना देखो लगाइए या सद नामक ब्रह्म अपने या सद ब्रह्म में निर्वयो होने के कारण अपने रूप से विकार को प्राप्त नहीं करता है या ऐसे लगाइए जिस प्रकार सावयो होने के कारण वे आदि विकार को प्राप्त करते हैं आदि से वृक्ष वगैरह ले लेना जिस प्रकार सावयो होने के क... दे से मनुष्य दे आदि से वृक्ष ले लेना जिस प्रकार हाँ सावियों को जोड़ना पड़ेगा सावयत्वा कि जिस प्रकार सावय होने के कारण दे आदि अपने रूप से विकार को प्राप्त होते हैं दे का अपना रूप वैसा ही हमेशा बना रहता है कि जिस प्रकार सावय होने के कारण व्यय आदि विकार को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार सावय होने के कारण व्यय आदि विकार को प्राप्त होते हैं उस प्रकार निर्वयो होने के कारण या सर नामक ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं होता है क्यों विकार को प्राप्त नहीं होता है ब्रह्म विकार किसमें होगा घटना बढ़ना अवयुव में ही होगा अवयव पदार्थ नहीं होगा हो जिसका कोई तो अवयवी नहीं क्या घटेगा क्या बढ़ेगा है ना? तो आत्मा में घटना जैसा कोई विकार नहीं है तो का तो हो गया, विकार विकार नहीं, उसमें कोई अच्छा ये लग गया अव्य था ना ना ऊपर है कहा बोला नहीं वो ये ऐसा है ना श्लोक में अव्यस्त लिखा है ना गीता में तो न्यम और अव्य का रूप लिख दिया श्लोक में जो आया है वैसा करती है दिया भाषा है ना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 <laughs> तो में बिखार आ गया इसी आत्मा की कोई वस्तु है क्या इसी आत्मा का संबंधी तो कोई नहीं है जो संबंधी वो इस सब शरीर के कारण है। जो कुछ भी लगता है ये हमारा अपना है ये सब किसके कारण लग रहा है ना नहीं तो ये शरीर ना हो तो ना कोई अपना है ना कोई पराया है कुछ नहीं है वही लगाना है पर ये पंक्ति जैसी मैं बोल रहा हूँ वैसा लगाना आत्मीयन अपी न आत्मीया भावात ऐसा से करेंगे ए, अब ऐसा की आत्मीयन है संबंधी के कारण क्या संबंधी संबंधी के कारण ऐसा लिखना संबंधी के कारण भी या अपने संबंधी क्या लिखा आपने संबंधी संबंधी के कारण भी आत्मीयन अपी ना अर्थ है कि विकार नहीं होता है संबंधी के कारण भी विकार नहीं होता है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 और जिसका कोई संबंधी ही नहीं है उस तो संबंधी के विकार के कारण उसमें विकार होगा पंक्ति लग रही है आत्मीयन अपीमा का क्या अर्थ है कि संबंधी के विकार के कारण भी आत्मा का विकार और अर्थ है क्योंकि आत्मा के संबंधी का अभाव क्योंकि आत्मा को कोई संबंधी नहीं है लग रही पंक्ति दृष्टान से समझाते यथा जैसे देव धन की हानि से विकार वाला होता है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 एवं एवं ब्रह्म तु ना इस प्रकार है किंतु किंतु इस प्रकार है ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं करता है किंतु इस प्रकार ब्रह्म को विकार ब्रह्म विकार को प्राप्त एक मिनट ठीक है ठीक है अच्छा कुछ शब्द किंतु ब्रह्म इस प्रकार विकार को प्राप्त क्यों नहीं प्राप्त करता है क्योंकि इसका कोई संबंध ही नहीं है इसको फिर ऐसा लगाइए सुविधा के लिए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 दोनों को मेल करिए इतना लगता है यथा देवदत्ता धन अन्य इतना लगा तू एवं ने ब्रह्म न इसी प्रकार अपने संबंधी के विकार से ब्रह्म विकार को प्राप्त नहीं करता है क्या बताया मैंने एवं ब्रह्म आत्मीयन ना बेटी एवं ब्रह्म आत्मीयन एवं ब्रह्म आत्मीयन अपनी क्या बताया एवं आत्मीयन अपी ब्रह्म हाँ इस प्रकार अपने संबंधी के विकार से ब्रह्म का विकार नहीं ब्रह्म और आत्मा एक ही है यदि मैंने पहले आत्मा शब्द लिखाया है ना तो वो ब्रह्म ही ब्रह्म और आत्मा एक ही है इस प्रकार अपने संबंधी के विकार से किंतु इस प्रकार अपने संबंधी के विकार से आत्मा का विकार नहीं होता है ब्रह्म का विकार नहीं होता है क्यूँकी क्या शब्द है की आत्मिया भावात क्योंकि ब्रह्म के संबंधी का आत्मा ब्रह्म एक लग गया एवं आत्मीय नपी ब्रम्म न वेटी आत्मिया भावात ये ठीक है ठीक है हाँ अब ध्यान देना अतः इसलिए कर उसका तो कोई विकार होता ही नहीं है, है? उपचे अपचय कुछ नहीं होता है कोई अवयवी नहीं है तो फिर कोई आत्मा को मर सकता है किसको मारेंगे जिसका कोई अवयव होगा पुस्तक तो को मार दो ऐसे दो करो अवयव है ना हाथ को तोड़ सकते हैं अवयव है ना सिर को तोड़ सकते हो आत्मा को कर सकते हो जब वो जाए तो क्या डरना आप हैं कि आए, कि, आए, कि आप आत्मा है, है? <laughs> गया ये। जो, जो, जो होगा वो डरेगा जब दे नहीं तो डर क्या भाई आप हाथ को तोड़ सकते हैं देह को तोड़ सकते हैं हमको तो तोड़ नहीं सकते हम तो देखे हमको तोड़ नहीं सकते मार नहीं सकते ऐसा निश्चय होना चाहिए तभी सुख तभी अच्छा रहता है हमें ध्यान देना लगभग अतः अवय अश से अश से क्या लिया है ब्रह्मणा इसलिए विकार रहित ब्रह्म का विनाशा न कशित कर तुमती लग गया इसलिए विकार रहित ब्रह्म का कोई विनाश नहीं कर सकता है विनाश भी तो एक विकार ही है ना अब विकार रहित का क्या विकार होगा विनाश कोई नहीं कर सकता है लबिया न कशित इसको बताते है न कस्ित आत्मान विनाशनोती कि कोई आत्मा का विनाश कश्चित आत्मा नितुम न सकनौती कोई आत्मा का विकार नहीं कर सकता है ईश्वर है की कोई समर्थ भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है अन्य क्या करेंगे कश्चित ईश्वरा भी आत्मा न सकनोती कोई समर्थ भी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता है अब इसमें बताते हैं ईश्वर भी अपने का विनाश नहीं कर पाएगा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 या ऐसा करना और है निर्वयो क्या बोला मैंने निर्वयो निर्वय और अपनी निर्वयो विभू आत्मा में क्रिया का विभू है निर्वयो विभू आत्मा में क्रिया जो विभू नहीं है उसी में क्रिया होगी विभू है ये तो ये क्रिया हो आप सब क्रियाएं हो रही है और जो सब जगह है उसको आप कहाँ ले जाएंगे है ना तो परिचन्न में क्रिया होती है जो सब जगह उसको तो कहीं आप नहीं कुछ नहीं कर सकते मारने का मतलब है तोड़ कर उधर देना तो सब जगह उसको कहाँ से क्या करोगे मारोगे क्या निर्वयोग है तो यह अर्थ होगा कि निर्वयो विभु आत्मा में क्रिया का विरोध है उसमें क्रिया नहीं हो सकती है लगाइए पुनः तथ किम पुनः हुआ कौन है, है? मैं अच्छा लगा लगाना पुनः तत् वह असत, असत पदार्थ क्या है पुनः तत् वह असत, असत पदार्थ क्या है यथ स्वात्म सत्ताम जो विचरती जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है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 जो जो अपनी सत्ता को छोड़ देता है ये शंका हुई अर्थ है इसका समाधान कहते हैं, अथवा इस पर कहते हैं है। हे नित्यस्य शरीर नित्यस्य नित्य अनासीना आप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 इमे देता यह देह विनाश वाले है ये देख कैसे है वाले। हाँ ये देह विनाश वाले है देह विनाश हो जाता है तस्मात युद्ध इसलिए तुम युद्ध करो चिंता छोड़ो है ये सब युद्ध करो दे तो देनाश वाले है ही ये तो ऐसे ही विनष्ट हो जाएंगे इनको तो विनष्ट होना है तो उसकी क्या चिंता करना है जो जाने वाली वस्तु है वो तो चली ही जाएगी क्या सोचना उसके बारे में मरने वाली कल मरे आज मरे क्या फर्क पड़ता है महने वाली तो नहीं इसलिए ये सब ये सब दुख छोड़ करके युद्ध करो ओम पूर्ण मोर्ण मिल पूर्ण से पूर्ण महाराया